प्रश्नोपन शांकरश्न छता षोडशकला प्रभुतीी पुषाशाथ कला प्रभव स चान्या्याण सत्यद्येतनपूर्ि च ऊपर जिसमें से ये सोलह कलाएं उत्पन्न होती हैं यह बात पुरुष की विशेषता बतलाने के लिए कही है इस प्रकार अन्य अर्थ अर्थात पुरुष की विशेषता बतलाने के लिए श्रवण किया हुआ वह कलाओं का प्रादुर्भाव किस क्रम से हुआ होगा यह बतलाने के लिए तथा सृष्टि चेतन पूर्विका है इस बात को भी प्रकट करने के लिए अब इस प्रकार कहा जाता है ईक्षण पूर्वक सृष्टि स इक्षाश्चक्रे कस्म उत्क्रांत उत्क्रांत भविष्यामी भविष्यामि व प्रतिष्ठ प्रतिष्ठा स्यामती उसने विचार किया कि किसके उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा और किसके स्थित रहने पर मैं स्थिर रहूंगा रहूँगा सपुरश कलह पृष्टो यो भारद्वाजन चक्र चक्रे इक्श्चक्रईक्षण दर्शन चक्रेतवा सृष्टिफल्रदी विषय कथमुच् कस्म कर्तृ विषय देहादुत उत्क्रा भविष्या अहमे कस्म अहम प्रतिष्ठिते अहम् प्रतिष्ठास्यामि प्रतिष्ठितः प्रतिष्ठि इत्यर्थः उस 16 कलाओं वाले पुरुष ने जिसके विषय में भारतवाद ने प्रश्न किया था प्राण आदि को उत्पत्ति उसके उत्क्रमण आदि फल और प्राण के श्रद्धा आदि क्रम के विषय में इच्छण दर्शन यानी विचार किया किस प्रकार विचार किया तो बतलाते हैं किस विशेषकर्ता के शरीर से उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा, तथा इसी प्रकार शरीर में किसके स्थित रहने पर मैं भी स्थित रहूँगा यह निश्चय करने के लिए उसने विचार किया नन्वात्मा कर्ता प्रधानमं करती अतः प्रवर्तते पुरुषाथनमीकृत प्रधानमं प्रवर्त पुरुषस्य त्रेदम इच्छा पुष्स स्वातंत्रेण इच्छापूर्वक कर्तृत्व गुणसाम्ये प्रधाने प्रधान प्रमाणोपन्ने सृष्टकर्तरी सतीस्वरीक्षाषु वुु सस्वात्मप्येक कर्तृत्धनाभाकर्तृत्वापत्च आत्मन, नी चेतनावान्बुदिपुर्यात्मकु तस्ा प्रयोजन इच्छा इव नियत इच्छापूर्वकमत प्रवर्तमे चेतने प्रधान चेतनदुपचारो स इच्छाश्चक्रे इदी यथाराज सर्वास्थकारिणी भृत राज तदव पूपक्ष सांख्यमतासार आत्मा अकर्ता है और प्रधान सब कुछ करने वाला है अतः पुरुष के लिए उसके भोग और अपवर्ग रूप प्रयोजन को सामने रख प्रधान ही महदादी रूप से प्रवृत्त होता है इस प्रकार सत्वादि गुणों के साम्यावस्था रूप एवं सृष्टकर्ता प्रधान के प्रमाणतः सिद्ध होते हुए तथा नैयायिक के मतानुसार ईश्वर की इच्छा का अनुवर्तन करने वाले परमाणुओं के रहते हुए एकमात्र होने के कारण आत्मा के कर्तृत्व में कोई साधन न होने से तथा उसका अपने ही लिए अनथ कारित्व भी सिद्ध न हो सकने के कारण पुरुष का जो स्वतंत्रता से इक्षणपूर्वक कर्तृत्व तो बतलाया गया है वह अयुक्त है क्योंकि बुद्धिपूर्वक कर्म करने वाला कोई भी चेतना युक्त व्यक्ति अपना अनर्थ नहीं करेगा तथा पुरुष के प्रयोजन से मानव इच्छापूर्वक नियमित क्रम से प्रवृत्त हुए अचेतन प्रधान में चेतन की भांति उसने विचार किया इत्यादि प्रयोग औपचारिक है जैसे राजा का सारा कार्य करने वाले सेवक को भी राजा कहा जाता है उसी के समान इसे समझना चाहिए न आत्मनोभक्तृत्व वत्कर्तृत्वोपत्ते यथा सांख्य से परिणामिनो परिणामनोप्यात्मनो भोक्तृत्व तद्भैवादि नामिक्षादि जगत व कर्तृत्व उपपन्नम स्ति प्रमाण्यात् सिद्धांति ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि आत्मा के भोक्तित्व के समान उसका कर्तित्व भी बन सकता है जिस प्रकार सांख्य मत में चिन्मात्र और अपरिणामी आत्मा का भोक्तित्व संभव है उसी प्रकार स्ुति प्रमाण से वेदवादियों के मत में उसका इक्षणपूर्वक कर्तृत्व भी बन सकता है तत्वांतर आत्मनो आत्मनो तत्वापरिणाम निमित्तो न स्वरूप विक्रिया अतः स्वरूप पुरुष से स्वात्मन भोक्तृत्व चिन्मात्रक्रियााय भुनर्भेदवादीना तत्वांतर तत्वाम एवे त्यात्मनो नित्य एवेद्यात्मनो नित्यवादि सर्वदोष प्रसंग चेत पूर्वपक्ष आत्मा का तत्वान्तर परिणाम ही उसके अनित्यत्व अशुद्धत्व और अनेकत्व का कारण है छिन्हमात्र स्वरूप का विकार नहीं अतः पुरुष का अपने में ही भोक्तृत्व रहने के कारण उसका छिन्न मात्र स्वरूप विकार किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं है किंतु आप वेदवादियों के मतानुसार सृष्टि का कर्तृत्व मानने में तो उसका तत्वांतर परिणाम ही मानना होगा और इससे आत्मा के अनितत्व आदि सब प्रकार के दोषों का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा न एकमनो विद्याम विषयनामरूपोपाध्याधि विशे कृत विशेषाभ्युपग्मादि विद्यातनामरूपोपाधि ही विशेषोभ्युपगम्यत आत्मनो उपादेयम् परमुपाधिच तत्वमेवादेयम सर्वताबुद्ध्यन गाभ शिवम इष्यते न तत्र त्र कर्तृत्व भोक्तृत्व च क्रियाकार सैद अद्वैतत्वासर्वभावान सि सिद्धांती यह बात नहीं है क्योंकि हम अविद्या विषयक नाम रूपमय उपाधि तथा उसके अभाव के कारण ही एकमात्र निरुपाधिक आत्मा की औपाधिक विशेषता मानते हैं बंध मोक्षाधि शास्त्र के व्यवहार के लिए ही आत्मा का अविद्याकृत नाम रूप उपाधिमूलक विशेष माना गया है परमार्थतः तो अनुपाधिकृत एक अद्वितीय तत्व ही मानना चाहिए जो संपूर्ण तार्किकों की बुद्धि का अविषय अभय और शिव स्वरूप है उसमें कर्तृत्वभोक्तृत्व अथवा क्रियाकारक या फल कुछ भी नहीं है क्योंकि सभी भाव अद्वैत रूप है सांख्य सांख्यास्व एव पुरुषे कर्तृत्व क्रियाकारक फलम चेति कल्पय्वा गम पुनः तस्तः पर्थत भोक्तृत्व पुषस तत्वा प्रधानमंत्री पुरुषात्म कृतबुद्धि कल्पयोन्याकृतबुद्धि संतो सतोते परंतु सांख्यवादी तो पुरुष में पहले अविद्या किया क्रिया कारण क्रियाकारक कर्तृत्व तो और फल की कल्पना कर फिर वेद बाह्य होने के कारण उससे घबरा कर पुरुष का वास्तविक भोक्तृत्व मान बैठे हैं तथा प्रधान को पुरुष से भिन्न तत्वांतर्भूत परमार्थ वस्तु मान लेने के कारण अन्य तार्किकों की बुद्धि के विषय होकर अपने सिद्धांत से गिरा दिए जाते हैं तथेतरे तार्किख्य हीवम परस्पर विरुद्धार्थ आमिसार्थिन विरुद्धकनाम प्राणिनो मानार्थ अोनदर्शित परमार दूरम एवापकृष अत तमत मना वेदतमेकर्शन प्रति आदरवत मुमुक्षव शुरीती मत दोष प्रदर्शनम किंजित उच्चते अस्मान तो तार्किक वत्तात् न इसी प्रकार दूसरे तार्किक सांख्यवादियों से परस्पर परास्त हो जाते हैं इस प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थ की कल्पना कर मांसलोलुप प्राणियों के समान एक दूसरे के विरोधी अर्थ को ही देखने वाले होने से परमार्थ तत्व को दूर ही हटा दिए जाते हैं अतः मुमुक्षु लोग उनके मत का अनादर कर वेदांत के तात्पर्याथ एकत्व दर्शन के प्रति आदरयुक्त हो इसीलिए ही हम तार्किकों के मत का किंचित दोष प्रदर्शित करते हैं तार्किकों के समान कुछ तत्परता से नहीं तथा तदत्रोक्तम तथा इस विषय में ऐसा कहा गया है विविदस्व निक्षिप्य विरोधोद्भव कारण तैह संरक्षित सद्बुद्धि ही सुखम वेदवित इति भेद सत्य है इस विरोध की उत्पत्ति के कारण को विवाद करने वालों के ऊपर ही छोड़कर जिसने अपने सद्बुद्धि को उनसे सुरक्षित रखा है वह वेदविदता सुखपूर्वक शांति को प्राप्त हो जाता है किंत भोक्तृत्वकर्तृत्व विक्रियोशेषापत्ति का विक्रिया यतो भोक्तैव पुरुषः कल्प्यते न कर्ता तु कर्तैव न भोक्तृती इसके सिवा भोक्तृत्व और और कर्तृत्व इन दोनों विकारों में कोई अंतर मानना भी उचित नहीं है कर्तृत्व से विजातीय यह विशिष्ट विकार है क्या जिससे कि पुरुष भोक्ता ही माना जाता है कर्ता नहीं यह प्रधानकर्ता ही है भोक्ता नहीं ननुक्तम नुकसान पुरुषिन्मात्र स्वात्मस्थो विक्रियते भुञ्जानो विक्रीय भुंजानो न तत्वापरिणाम प्रधानमंत्री तत्वापरिणाम विक्रीय तो नेक अशुद्धम अचेतनम चेत्यादि धर्मवत वि विपरीत पुरुष पूर्वपक्ष यह पहले ही कहा जा चुका है कि पुरुष चिन्मात्र ही है और वह भोग करते समय अपने स्वरूप सु, में स्थित हुआ ही विकार को प्राप्त होता है उसका विकार तत्वांतर परिणाम के द्वारा नहीं होता किंतु प्रधान तत्वांतर परिणाम के द्वारा विकृत होता है अतः वह महत्वात्वादिभेद से अनेक अशुद्ध और अचेतन आदि धर्मों से युक्त है तथा पुरुष उसके विपरीत स्वभाववाला है नाशो विशेषो वांग भोगोत्पत्तेवल चिन्मात्र भोक्तृत्व नाम विशेषो भोगोत्पत्ति काले चेजाते निवृत्ते चोगे पुनस्ताप्य चिन्मा एव चैन चेन महदाद्याण वर्णम्य प्रधानमं ततोपेत्य पुनः प्रधान स्वूपेणविषत कल्पनायाम् न कचिद विशेष विशिष्ट प्रधानपुरशिष्टविक कलपते सिद्धांति कोई विशेषता नहीं है क्योंकि यह तो केवल शब्द मात्र है यदि भोगोत्पत्ति के पूर्व केवल चिन्हमात्र रूप से स्थित पुरुष में भोग की उत्पत्ति के समय ही भोक्तृत्व रूप कोई विशेषता उत्पन्न होती है और भोग के निवृत्त होने पर उस विशेषता के दूर हो जाने पर वह फिर चिन्हमात्र ही रह जाता है तो प्रधान भी महामहत आदि रूप से परिणत होकर उनसे निवृत्त होने पर फिर प्रधान रूप से ही स्थित हो जाता है अतः इस कल्पना में कोई विशेषता नहीं है इसलिए तुम्हारे द्वारा प्रधान और पुरुष के विशिष्ट विकार की कल्पना केवल शब्द मात्र से ही की गई है अथ भोग काले भी मात्र एवं प्रागवत पुरुष की चेत पूर्वपक्ष ठीक है परन्तु भोग काल में भी तो पुरुष पूर्ववत् चिन्हा ही है ना तरी पर तो भोग पुरुष से सिद्धांति तब तो परमार्थतः पुरुष का भोग ही सिद्ध नहीं होता भोग काले चिन्मात्र विक्रिया परमा भोगष से चेत पूर्वपक्ष परंतु भोग काल में जो चिन्मात्र का विकार होता है वह वा वास्तविक ही होता है इससे पुरुष का भोग सिद्ध होता है न भोग प्रधानस्या भोगकाले विक्रियावृत्व प्रसंग चिन्मात्र विक्रिया भोक्तृत्व छेदोष्याद्य साधारण धर्मवातामग्नादीनाम भोक्तृत्व हेतुनुपत्ते हैं सिद्धांति नहीं भोग काल में तो प्रधान भी विकार युक्त होता है इससे उसके भी भोक्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा यदि कहो कि भोक्तृत्व चिन्मात्र के ही विकार का नाम है तो उष्णता आदि असाधारण धर्म वाले अग्नि आदि के अभोक्तृत्व में भी कोई कारण नहीं दिखाई देता क्योंकि जिस प्रकार चेतनता पुरुष का असाधारण धर्म है उसी प्रकार उष्णता आदि उनके असाधारण धर्म है प्रधान पुरुषयोर् द्वयोर् युग पद युगपभोक्तृत्व चेत बद्य यदि प्रधान और पुरुष दोनों का साथ साथ भोक्तृत्व माना जाए तो न प्रधान से पार्थया न ही द्वयो रितरेतर तर गुण प्रधान भाव उपपदते प्रकाशयर तर प्रकाशने सिद्धांति ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इससे प्रधान का पारार्थ अन्य के लिए होना सिद्ध नहीं होगा जिस प्रकार एक दूसरे को प्रकाशित करने में दो प्रकाशकों का गौड़ मुख्य भाव नहीं बन सकता उसी प्रकार दो भोक्ताओं का भी परस्पर गौण मुख्य भाव नहीं हो सकता भोग भोगधर्मवती तत्वांगिनी चेतसी पुरुष से चैतन्य प्रतिबिंबोदय विक्रिय पुरुष से भोक्तृत्व चेत पूर्व यदि ऐसा माने कि भोगधर्मवान सत्गुण प्रधान चित्त में जो चैतन्य के प्रतिबिंब का उदय होना है वही अभिकारी पुरुष का भोक्तित्व है तो ना पुरुषस्य न पुष्स विशेषा भोक्तृत्व भोगस्ेद पुरुष पुरुषस्य नास्ति सदा निर्विशेष्वाद पुरुष से कसनयनार्थ मोक्षसाधन शास्त्र प्रनीयते अविद्या ध्याता नर्थपनयनाय शास्त्र प्रणयनमी चेतपरमत पुषो भोक्व न कर्ता प्रधान कर्ते न भोक्त्री परस पुरुषाचेतीय कलनाबाया व्य निर्हेतुकादर्तव्या मुद्दा ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि इससे तो पुरुष की कोई विशेषता न होने के कारण उसके भोक्तृत्व की कल्पना ही व्यर्थ सिद्ध होती है यदि सर्वदा निर्विशेष होने के कारण पुरुष में भोग रूप अनर्थ है ही नहीं तो मोक्ष का साधन रूप शास्त्र किस दोष की निवृत्ति के लिए रचा गया है यदि कहो कि शास्त्र रचना तो अविद्या से आरोपित अनर्थ की निवृत्ति के लिए है तो पुरुष परमार्थता भोगता ही है करता नहीं तथा प्रधान करता ही है भोक्ता नहीं और वह परमार्थतः पुरुष से भिन्न कोई सद्वस्तु है ऐसी कल्पना शास्त्रबाज्य व्यर्थ और निर्हेतुका है वह मुमुक्षुओं से आदर की जाने योग्य नहीं है एक शास्त्र प्रणय इति चेत मध्य परंतु शास्त्र रचना आदि की व्यर्थता को एकत्व मानने में भी है न अभावात्व ही शास्त्र प्रणेत्रादिषु तत्फलाु चास्त्र चा से प्रणयनमक साथक वेति विकल्पना सिया सिद्धांति नहीं क्योंकि उस समय तो उन शास्त्रादि का भी अभाव हो जाता है शास्त्र प्रणेता आदि तथा उनके फलेक्षकों के रहते हुए ही शास्त्र रचना सार्थक है अथवा निरर्थक ऐसा विकल्प ही हो सकता है न यात्मक शास्त्र प्रणेतादयो भिन्ना सही तद्भाव एव विकल्प नैवापन्ना आत्मा का एकत्व सिद्ध होने पर तो शास्त्र प्रणेता आदि भी उस आत्म आत्मतत्व से भिन्न नहीं रहते तथा उनका अभाव हो जाने पर तो इस प्रकार का विकल्प ही नहीं बन सकता अभ्युपगत आत्मिकव भवता अभ्युपगच्छता प्रमाणाचाभ्यूपगत भदत्मकम अभ्युपगछता तद्युपगमे चकल्पनुपत्तिमा केतन कंप्येत इत्यादि शास्त्र प्रणयनाद्युपत्ति पर विद्या विषय यैतमी भवति इत्यादि तो वाज संयकें इसके सिवा आत्मयिकत्वाक आत्मयिकत्व का निश्चय हो जाने पर जिस एकत्व एक का निश्चय करने वाले तुमने उसके प्रतिपादक शास्त्र की अर्थवत्ता भी स्वीकार की है उस एकत्व एक का निश्चय हो जाने पर भी शास्त्र जहाँ इसे सब कुछ आत्मरूप ही हो जाता है वहाँ किसके द्वारा किसे देखे इत्यादि रूप से विकल्प की असंभावना ही बतलाता है तथा परमार्थ वस्तु के स्वरूप से अन्यत्र अविद्या संबंधी विषयों में जहाँ द्वैत सा होता है आदि भेदारणक श्रुति में शास्त्र रचना आदि की उत्पत्ति भी विस्तार से बतलाई है अत्रतः विभक्ते विद्या अविद्ये परापरे इत्यादावेव शास्त्र से अतो न तार्किक वाद भट्ट प्रवेशो वेदांत राज प्रमाण बाहुगुप्त ईहात्मिकव विषय यहाँ अथर्वेदी मुंडकोपनिषद में तो शास्त्र के आरंभ में ही परा और अपरारूप विद्या तथा अविद्या का विभाग किया है अतः वेदांतरूपी राजा की प्रमाण रूपणी भुजाओं से सुरक्षित इस आत्मकत्व राज्य में तार्किक वादरूप योद्धाओं का प्रवेश नहीं हो सकता एते ना एनाद्यातनामूपाद्युपाधि कृत कृतानेकशक्ति साधन कृतभेदव ब्रह्मण सृष्टियादी कर्तृत्व साधनाद्य भाव दोष प्रयुक्त वेदित पौरुक्त आत्माकर्तृत्वादिदोष इस प्रतिपादन से ब्रह्म का सृष्टि आदि के कर्तित्व में साधना आदि का अभाव रूप दोष भी निरस्त हुआ समझना चाहिए क्योंकि अविद्याकृत नाम रूप आदि उपाधि के कारण ब्रह्म अनेक शक्ति और साधन जनित भेदों से युक्त है तथा इसी से हमारे विपक्षियों का बतलाया हुआ आत्मा का अपना ही अनर्थ कर्तृत्व रूप दोष भी निवृत्त हो जाता है यस्तु दृष्टान्तोराज सर्वार्थ कारिणी कर्तुपचाराजा कर्ते स्रोता स इति मुख्यार्थ प्रमाण इच्छाचक्रे तत्र मुख्याधना प्रमाणूता कल्पना गौड़ीकना यत्र मुख्यार्थो यख्या संभवती इवेतन से मुक्तबद्धपुरुष विशेषापेक्षाया कर्ती कर्म देश काल्तापेक्षाया च बंध मोक्षादि फलार्था नियता पुरुषम प्रति प्रवृत्तीर्णोपद्यते यथोक्त सर्व्ञ स्वे सर्वज्ञेस्वरकर्तृत्वपक्षे तूपन्ना और तुमने जो यह दृष्टांत दिया कि राजा का सारा कार्य करने वाले सेवक में ही राजा करता है ऐसा उपचार किया जाता है तो यहाँ ठीक नहीं है क्योंकि इससे सा इच्छा इस चक्रे, इस श्रुति का मुख्य मुख्य अर्थ अर्थ बाधित हो जाता है, है। लेना संभव नहीं होता, शब्द की गोड़ी कल्पना की की कल्पना जाती है। इस प्रसंग में तो मुक्त बद्ध पुरुष विशेष अपेक्षा से तथा कर्ता कर्म देश काल और निमित्त की अपेक्षा से पुरुष के प्रति अचेतन प्रधान की नियत प्रवृत्ति संभव नहीं है पूर्वोक्त सर्वज्ञा मानने के पक्ष में तो वह उचित ही है